खेल है। खेल को खेल समझ किसी से अंदर में नफरत न करो किसी से द्वेष न करो इसी उदार वाणी के कारण उदार नीति के कारण तो भारत में कई बाहर के पंथ मत आए और चले चीन में धर्मांतरण और ईसायत पर बंदस है लेकिन यहां चल रहा है हम विशाल हृदय के विशाल हृदय होना अच्छा है लेकिन हम बेवकूफ नहीं है और हम कायर नहीं जब मुगलों ने जुलम किया तो गुरु तेग बहादुर बोलिया सुनो सीखो बड़ भाग्या धड़ धर दीजे धर्म न छोड़े धड़ धर दीजे धर्म न छोड़े य तो धर्म त तो जया य तो धर्म त तो अभ्युदया मूर्ख अंग्रेज शासकों ने कहा कि हिंद अंग्रेज भारत छोड़ो ये भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्र सेना संग्रामियों को 10-20 को पकड़ के फांसी पे लटका दो अपने आप चुप हो जाएंगे लटकाए गए पूछा गया कि क्या आप चुप हो गए हिंदुस्तानी बोले नहीं आंदोलन ने तेज रूप लिया विद्रोह और बढ़ गया बोले क्या कारण है फांसी पे लटकते दूसरे डरते नहीं बोले उनके पास गीतारूपी ग्रंथ है और गीता के ग्रंथ में ज्ञान है नई नती शस्त्री अस्त्र शस्त्र से मैं कट नहीं सकता हूँ शरीर कटता मैं अमर आत्मा नईनम छिद्यती शस्त्राणी नई नम, नम पावका अग्नि में आत्मा नहीं जलता मैं नहीं जलता शरीर जलेगा मैं सुरस्वती मारूत हवा से ये सूखता नहीं आत्मा अमर है और फिर से जन्म लूंगा और भारत माता को आजाद कराऊंगा होम होम होम होम ओम अकाल पुरुष का गुंजन करके फांसी के तख्त को चुंबन करते करते अमर हो जाते तो एक जाता है तो दस और तैयार होते। तो लिए गीता जिसने लिखी है उसको अरेस्ट कर लो अब कृष्ण को अरेस्ट बाप कर सकेगा अंग्रेजों का दुर्योधन की राज्य सत्ता थी और कृष्ण गए थे संधि दूत बनकर और दुर्योधन उनको पटा रहा था कृष्ण ने नहीं माना बोले कुछ दो बातों में नहीं तो बोले शनि को पकड़ लो श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण उसी समय चतुर्भुजी होकर आकाश में खड़े बोले लो पकड़ो श्री कृष्ण कभी द्विभुजी होते कभी चतुर्भुजी हो जाते थे ऐसा अवतार दूसरे धर्मों में मैंने नहीं देखा सुना जय राम जी की कैसी भारतीय संस्कृति संत तुलसीदास जी जाते अच्छा तो फिर क्या हुआ बोले गीता पर बैंड लगा दो तो जो गीता पड़ेगा पांच रुपया दंड आज का पांच हजार छह महीने की सजा आप इधर मत देखना मेरे तरफ मत देखना तो जो दे, नहीं देखते थे वो भी देखेंगे गीता गीता पढ़ने पढ़ने पर बंदा शायद तो लोग लिख की लगे, और बल बढ़ा और अंग्रेजों को भागना पड़ा और गांधी जी की प्रार्थना गीता का ज्ञान और राम नाम ने विजय दिखा दी ये भारतीय के संस्कृति के धर्म में कितनी ताकत है की एक बंदा अगर गीता की शरण ले राम नाम की शरण लेकर प्रजा के हित में लगता है तो इतना बड़ा अंग्रेजी कूटनीति से भरा शासन भी उखाड़ के फेंक सकता है इसीलिए और ताकतें हमारे धर्म को ही अब खोखला करने में लगी है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपना सनातन धर्म हिंदू धर्म से अपने बच्चों को परिचित करें अपने अनपढ़ समाज वालों को पढ़ाए सुरक्षित धर्म गया तो सब कुछ गया महापुरुषों ने अपने बालकों को हंसते हंसते दीवाल में चुनवाया और बालक भी कैसे गुरु गोविंद सिंह के धन्य हो बादल छोटा बोलता मुझे पहले पूर लो बड़ा कहता है नहीं पहले मेरे तरफ दीवाल उठाओ धर्म के लिए कुर्बानी देने में देर नहीं करे ऐसे बहादुर तो बालक हो इस देश के इस देश की मिट्टी को तो बार बार प्रणाम है भारत माता विवेकानंद विदेशों से आए लौट के तो उतरे तो भारत की धरती में लौट हुए की माँ तू तो अपनी गोद में ही रख भोगियों के देश में जाकर देखा बड़ा तुच्छ जीवन है पांच पच्चीस लोग वाहवाही वाह करे और मरने वाले शरीर को सुविधाएं मिले दूसरों का धन सत्ता नोचकर ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले आदमी को बड़ा कहते ऊंचे में ऊंचे रब का तो पता ही नहीं बहुत बहुत तो स्वर्ग की यात्रा की कल्पना है हे भारत माता जहां ब्रह्म ज्ञान बच्चे बच्चे अपने को अमर आत्मा मानते ऐसी भूमि है भारत माँ अब मुझे अपने से दूर ना करना मैं तीसरी बार अमेरिका गया मैंने समिति वालों को कहा कि अब मेरी टिकट करा लो मुझे जाना है बोले बापू जी कोई गलती होगा तो माफ करो क्यों ऐसा में क्या आपकी गलती नहीं है अब मेरे मन में हो रहा है कि डॉलर अपने पास रखने के आज तक तो समिति वाले संभालते यहाँ का डॉलर डॉलर मनी इज होनी फॉर मी मुझे भी वाइब्रेशन ये तुम्हारे एयर कंडीशन कमरे में तुम्हारी श्वास स्वांस की हवा लेकर मेरे मन में आज डॉलर साथ में रखने का मन आया कल कोई लेडी साथ में रखने का आएगा जो साथी है उसको भूलने का पाप हो मुझे वापस जाने मैं फिर नहीं गया मेरे घर कई बार आश्रम बन रहा है जमीन लिया है क्या बनने तो उद्घाटन करने आओ, मैं क्या कर डालू सुरेश को भेज दे पार्टी है। आपको सुनते हैं, आपको श्रद्धा से सुनते हैं, उनके पास 22 मिलियन बराबर सौ करोड़ की संपत्ति आपको अर्पण कर देंगे कर मुझे नहीं चाहिए मुझे वो संभालने के लिए वहां आना पड़ेगा नहीं चाहिए मेरा शरीर भी अपना नहीं है शरीर भी सदा नहीं संभलेगा तो सौ करो लेके कहा संभालूंगा मुझे तो दिल सभी के दिल में जो संभला है, उसका सत्संग करने में कराने में, सुनने में, सुनने सुनाने में जो आनंद आता है और... ओ नमो भगवते ओ नमो भगवते वास्त आनंद देवाय माधुर्य देवाय रब मेरे अकाल पुरुष तेरी प्रीति का दान तेरी भक्ति का दान तेरी स्मृति का दान दांत कुटुमी हमें शमशान में छोड़कर आए उसके पहले हमारा मन तेरे ज्ञान और ध्यान में डूब जाए बुढ़ापे की आंखें कमजोर हो जाए उसके पहले हमारी ज्ञान की आंख जगाने वाला कोई ब्रह्मज्ञानी मिल जाए मेरे रब कान बहरे हो जाए उसके पहले तेरी अमृत कथा वार्ता तेरे स्वरूप का ज्ञान मिल जाए तो कितना अच्छा बुढ़ापे में गुड्डों का दर्द पकड़े उसके पहले ये दर्द में संसार की आसक्ति छूट जाए तो कितना अच्छा कुटुम्बी मुखड़ा मोड़ दे और शमशान के तरफ ले जाए उसके पहले हमी संसार की आसक्ति से मुखड़ा मोड़कर व्यवहार कम करके परमार्थ में आके डूबे तो कितना अच्छा पहले पचास साल होते तो लोग रिटायर होते निवृत्त होते अब साठ हो गए सत्तर हो गए चाहे सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखे तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि आठ मास के शरीर में इतनी आसक्ति रखे दो खड़ी हड्डिया कुछ हाडी मांस है मल है मूत्र है नाक से लीच निकलती मुंह से फूक निकलती कान से खुरद निकलती आंख से कीचड़ पानी निकलता। क्या भरा है शरीर में रोम में से गंदगी निकलती फिर भी प्यारा लगता है तो रोम रोम में रमने वाला परमात्मा राम का कई प्यारा है। रब कह दो राम कह दो तुलसीदास ने रत्ना रत्न तुलसीदास को हड मास हम हमें इतनी प्रीति या ते आधी जो राम प्रति अवसमेटे बहुत बोले फिर से कही फिर से पत्नी ने कहा जोड़ कर चलती गए गए लग, गये लग गये तो महान तुलसीदास संत उन्होंने तो ईश्वर का अनुभव किया लेकिन उनकी वाणी के द्वारा अभी भी लाखों उजड़े दिल दिल बहा यहाँ तो लेडी बार बार सैंडल सु फिर भी नारायण नारायण युवा धन पुस्तक पढ़े और संयम का महत्व जाने पत्नी वो हितेशी नहीं जो हार श्रृंगार करके पति को संसार में गिराए पति वो हितेशी नहीं जो पत्नी के शरीर को नोच नोच के मजा पति वह परमात्मा का रूप है जो पत्नी के संयम में साथ दे और पत्नी वो आदिशक्ति के रूप में जो पति के जीवन को भी बाघ बहार करे एक दूसरे के पोषक बनना चाहिए ईश्वर रास्ते में पत्नी अगर भगवान के रास्ते ले जाती है तो उसका आदर करो पति अगर भगवान के रास्ते ले जाता है तो उसका आदर करो पड़ोसी अगर ले जाता है तो उसका उपकार मानो मित्र अगर ले जाता है तो उपकार मानो अगर दुख भी आपको सत्संग में ले जाता है तो उस दुख को भी धन्यवाद दोगे सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जो दुख ईश्वर की प्रसादी है हमारे विकास का एक साधन है दुखी आदमी सोचता कि मेरा भाग्य फूटा है इसलिए दुखी हूं नहीं भैया अपने को कोस मत भगवान परीक्षा ले रहे भगवान कोई अज्ञा है क्या जो परीक्षा लेंगे वो तो मास्टर नहीं जानता कि आप क्या जानते इसलिए परीक्षा लेता है परीक्षा भगवान कोई ऐसे है क्या जो आपको नहीं जानते भगवान परीक्षा ले रहे इसलिए दुख आया है ऐसी बात नहीं है चलो अब सुख मिलेगा तो सुख की लालच अथवा किसी ने दुख दिया उस पर आरोप न करो दुख सजाव करने को आया है और सुख सुख स्वरूप से मिलाने को संसार नश्वर है और दुख रूप है इसी खबर देने को आया है दुख और सुख आया है कि इन नश्वर चीजों से जो सुख का एहसास होता है वो मुझे चैतन्य से होता है तो सुख का भी उपयोग कर लो दुख का भी उपयोग कर लो सुख का उपभोग मत करो भोगी हो जाओगे कमजोर हो जाओगे दुख का उपभोग मत करो डरपोक हो जाओगे टूट पड़ोगे दुख का मजा लीजिए दुख का उपयोग कीजिए सुख का मजा लीजिए और उपयोग कीजिए सुख आए तो कह तू जाने वाला है चलो तुझे बांटता हूं बहुत जगह तुझे बखेरता हूं मजा लीजिए दुख आए तो तू भी जाने वाला है तुझसे दबूंगा नहीं डरूंगा नहीं आसक्ति छुड़ाने को तू आया है वाह भैया वाह तेरा भी उपयोग उसका भी उपयोग हम सुख का उपयोग नहीं कर पाते सुख का भोग करते हम खोखले हो जाते दुख का उपयोग नहीं करते हम भोग करते हम डर जाते न दुख से डरो न सुख के भोगी बनो श्री कृष्ण कहते सुखम वह योगी परमो मता मेरे मत में वो परम योगी है जो सुख और दुख का उपयोग करके साक्षी स्वरूप मुझ अकाल पुरुष में सजाग हो जाता तो इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पूर्णावती इन्हीं वचनों से मान कि भगवान व्यास जी ने बड़ी कृपा की अगर व्यास जी की कृपा नहीं होती तो गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं होता सिख संप्रदाय भी नहीं होता आश्रम भी नहीं होता और यह आश्रम भी नहीं होता व्यास जी की कृपा व्यास जी ने वेदों का विभाग किया महाभारत की रचना की विश्व का आर्ष प्रथम ग्रंथ व्यास जी ने आरंभ किया जब सम्पन्न हुआ तो षाढ़ी पूर्णिमा थी व्यास जी का जन्म दिवन, दिवस और इन ग्रंथों की संपन्न दिवस देवों ने देखा कि मनुष्य जाति के लिए परम अवतार भगवान कृष्ण द्वे पायन व्यास जी का इस पूनम को वरदानों से मंडित किया कि और पूर्णिमा तो ठीक है ऐहिक जगत लेकिन ये पूनम जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली व्यवस्था कराने वाले व्यास जी ने के नाम से जो सिख जो सेवक मनाएंगे उनको वर्ष भर के पूर्ण मनाने का पुण्य प्राप्त होगा उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा उनके जीवन में प्रभु प्रेम का प्रकाश होगा उनके जीवन में संयम सदाचार का प्रकाश होगा और वे जीवन दाता के राह पर अग्रसर होने में सहभागी होंगे इस पूर्णिमा की तो बड़ी बलिहारी व्यास जी की महिमा कल थोड़ी बताई थी ऐसे पुरुष थे कि जन्म थोड़े दिन के बाद मां से छुट्टी लेकर साधना करने जा रहे मैंने बोला बेटा होता है मां बाप के काम आए मां तुम जब याद करोगी खास काम होगा तो मैं आ जाऊंगा तीसरे तीन भाई राजकुल के किसी कारण मृत्यु हो गई और तीन भाभी विधवा हो गई बड़ा बेटा तो तपस्या करने चला गया कृष्णद्वे पायन उनका नाम था कृष्णद्वेपायन दीप में जन्मपे थे द्वेपायन और काले रंग के थे कृष्ण और बैर खाकर ध्यान में रहते थे इसलिए उनका नाम बादराय भी पड़ा तो सुमरण किया मां ने कृष्ण द्वेपायन बेटा आ जाओ आए प्रकट मां कहो तुम्हारी भाभी विधवा हो गई है और राज्य कौन संभालेगा बेटा कोई उपाय करो मां में समाधि करके उस अकाल पुरुष ईश्वर के ओज को उनके संकल्प से उनके उनको गर्भस्थ कर दूंगा गर्भाधान कर दूंगा एक बा भी पसार हुई शर्म के कारण बड़े जेठ को देखकर पीली हो गई उससे पांडू पैदा हुआ उसके पांच पांडव भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठ दूसरी भाभी प्रसार हुई शर्म के मारे आंखें मंद कर दी धृत पैदा हुआ जिससे कौरवों की परंपरा चली तीसरी भाभी शर्म के मारे आई ने और दासी कोई भेज दिया अपने कपड़े गहने पहनकर वो तो बड़े आदर से महाराज को देखती गई महाराज की कृपा हुई गर्भस्थ हो गई विदुर जी पैदा हुए महाभारत का युद्ध जब हो गया और धृतराष्ट्र कंधारी और कुंताजी एकांत सप्त सरोवर के तरफ विषाद में थे धतराष्ट्र मुंह में पत्थर गंगा जी का डालकर तीन दिन में एक टाइम भोजन करते थे मौन रहते थे जन्म सफल हो जाए याद किया व्यास जी को व्यास जी ने कहा कहो क्यों शोक करते हो? तो जैसे जल में बुद बुदा उपजे बिन से नीत जग रचना ऐसी रची जान लो रे मीत अगले जन्म में तुम राजा थे समझदार थे लेकिन खाने के चटोरे थे रसोई तुम्हारे लिए मीट बनाते और हंसों के बच्चों का मीट तुमको अच्छा लगता था तुमको पता नहीं चलता था लेकिन सौ हंसों के बच्चे मार मार कर तुमको खिलाए गए तो तुम्हारे सौ बेटे तुम्हारे होते होते मर गए ये कर्म की गति है अब शोक क्या करते बोले कम से कम उनको मैं एक बार मिल लू आप कृपा लो समर्थ कुंता महारानी ने भी अपने करण पुत्र से मिलना चाहा और योद्धों से वह जी ने कहा तिथि को आता हूं प्रतिस्मृति विद्या के बल से मैं उनको स्वर्ग में से बुलाऊंगा रात भर आप बातचीत करना प्रभात को उन्हें फिर रवाना करेंगे प्रतिस्मृति विद्या के बल से जैसे कुंभ के मेले में लोग स्नान करके बाहर आते ऐसे वे स्वर्ग के योद्धा आए जिस लबाश में गए वैसे ही आकृति लबास थी लेकिन एक फर्क था कि कानों में कुंडल स्वर्ग के थे दूसरा फर्क था हृदय में प्रतिशोध की जगह पर स्वर्गीय शांति थी करण ने कुंताजी को नमस्कार किया गंधारी को प्रणाम किया दुर्योधन ने भी किया वार्तालाप हुई इनकी पत्नियों को बुला लो पत्नियां आए बातचीत करो प्रभात हुई बोले अब समय पूरा हुआ ये गंगा जी में कुद जैसे श्री राम जी सरजू में कूदे और पूरी अयोध्या कूद गई कोई लाश आगे नहीं दिखी सब भगवत लोग को प्राप्त हुए ऐसे ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे कैसी शक्ति आपके भारत के महापुरुष दूसरे मजहब में ऐसी कथा मैंने नहीं पढ़ी सुनी कैसा हिंदू धर्म और कैसी उसकी योग सामर्थ्य व्यास जी की उसी व्यास की स्मृति में अषाढ़ी पूनम गुरु पूनम के रूप से बड़ी पूनम के रूप से मनाई जाती इस पूर्णिमा में जीवात्मा को परमात्मा का संदेश परमात्मा प्राप्ति के नए नए उपाय और पुराने साधकों के अनुभव सुनकर नए साधकों को बल मिलता है बुद्धि बढ़ती है योग्यता बढ़ती है एक टका बुद्धि विकसित हुई हृदय तो क्या बड़ी बात कर ली पेट पालो तो कुत्ते भी हैं, चिड़िया भी है आप तो हृदय में छुपे हुए हृदय को पालो तो मैं फिर से बोलता हूँ आप उच्चारण करना इस उत्सव की यहाँ पूर्णाहुति करते हैं मन मना भव मद भक्तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त व मे वैश्युक् महात्मा नम मत परायण महात्मा नम मत परायण तू मेरा भक्त हो शरीर का भक्त मत बन वस्तुओं का भक्त मत बन तू मेरा भक्त हो मुझे आत्मा का मेरे मन मन वाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर इसी प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे पारायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त तो हो जाएगा मन मना भव मेरा ज्ञान प्राप्त कर मन भव का मतलब है तू मुझ आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर मध्य तो भवा मुझे जानकर मेरी भक्ति मध्या जी अहंकार का बलिदान दे मैं फलाना हूं मैं सरदार हूं मैं माई हूं मैं भाई हूं ये पुतले को मैं मत मान हो गया मध्या जी अपने अहम का बलिदान दे माम नमस्कुरु मेरे प्रति नमस्कार कर नमस्कुरु अर्थात मेरे में शांत हो मेरे में शरण हो मध्यादी यज्ञ आदि सेवा स्मरण जो भी करता है मेरी प्रीति के लिए कर जो लेख लिखता है मैं मेरे से अंदर पूछ मैं संतुष्ट हूं तो तेरा लेख भक्ति हो जाएगा जयराम जी जो कर्म करता है बाद में मुझ में गोता मार अगर मैं अंदर संतुष्ट हूं तो तेरा कर्म भक्ति है और मैं नालत देता हूं तो तेरा कर्म तेरे लिए बंधन है काम करने के पहले उत्साह होता है काम करते समय पुरुषार्थ होता है काम करने के बाद कार्य का फल हृदय में फलित होता है आपके हृदय में शांति फलित हुई अंतरात्मा का धन्यवाद फलित हुआ तो आपका कर्म सत्कर्म है उस परमेश्वर ने स्वीकार किया है अगर नालत फलित होती है ग्लानी फलित होती है तो समझो परमात्मा से आप दूर जाने वाला कर्म के अभी भी आप इतना शांति से बैठे सुबह नौ बजे के एक बज रहा है कोई साढ़े नौ आए होंगे कोई दस आए होंगे तीन तीन घंटे चार चार घंटे बैठे तो इसके पीछे आपके ऊपर उस रबती कृपा का दर्शन हो रहा है कोई ना कोई तुमने ऐसा कर्म किया है जो उस परमेश्वर को स्वीकार हो गया इसीलिए तुम सत्संग में इतनी देर बैठ पाते हो नहीं तो पापी मन तुम्हें भगा कहीं का कहीं ले जाता नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं कहो ऐसा मत करो परमात्मा की जय परमेश्वर की जय मेरी जय मत बोलो मैं तो तुम्हारी जय देखना चाहता हूं मेरी जय कब तक बोलोगे इस मरने वाले की जय कब तुम्हारी जय तो तुम्हारे में बैठा में उसकी जय बोलता सत श्री अकाल वह सत्य है अकाल पुरुष एक ओंकार सत्य बोले सोनिहाल सतश्री अकाल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का मतलब नर नारी के हृदय में जो चैतन्य अयन आत्मा है वह नारायण राम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है सत्य श्री अकाल माना जो पहले था अब यह मरने के बाद रहेगा वो रब श्री माना उसी का ये वैभव है अकाल माना काल के फंदे में नहीं आता काल के फंदे में शरीर रहेगा फिर भी वो जिम को त्यो रहेगा इसी का नाम है संसूर्य का राज करेगा खालसा बाकी बचेगा न कोई और मूर्खों ने उल्टा अर्थ ले लिया के जो खालसे हुए बाकी हिंदुओं को या उनको मारो और हम राज करेंगे ये मूर्ख लोगों ने बहकाया बिचारों सच्ची बात है खालसा अर्थात जो निखालस हो गया अहंता ममता और विकारों से निखालस हो गया वो मन बुद्धि पे राज करेगा और ब्रह्म ज्ञान पाएगा इस लोक और परलोक में राज करेगा वो स्वार्थी लोगों ने कहा राज करेगा खालसा खालसे राज करेंगे बाकी को सबको काटो मारो ये स्वार्थी लोगों ने फैलावा किया नहीं तो सरदार बेचारे से बुरे नहीं है लोग सरदारों की जोक्स उड़ाते मैं भी सरदार का जोक्स तो बोलता हूं लेकिन जोक्स बोलते समय मैं सरदार को नीचे नहीं दिखाता बाकी के लोग उनको नीचे दिखाने के जोक्स बोलते ज्यादातर मैं उनकी गुरुमुखता दिखाता हूं ऐ सरदार के बच्चे इधरा हो दो सरदार के बच्चे आए ओ बोले बेटे देव ये दो लड्डू है यज्ञ में पाओ और बोलो स्वाहा अब सरदार दे बच्चे सरदार हों खाने पीने दे शौकीन लड्डू देख के अग्नि में स्वाहा क्यों करे उन्होंने मुंह में पाया बोले आहा ऐसे होने सरदार दे बच्चे पंडित ने कहा सरदार दे बच्चे की किया बोले पंडित जी सुनो असी गुरमुख हा असल सुना है कि वो पेट में अग्नि है वो रब और आपके यज्ञ में अग्नि है वो रबदी इत्थे पहन तो स्वाहा और इत्थे रख दे तो आहा की फर्क पे यार सरदारों को नीचा दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है किसी को नीचा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबके अंदर ऊंचे में ऊंचा भगवंत बैठा है ना नारायण नारायण नारायण नारायण